अध्याय अध्यावाचम नवा वक्ताधम वक्तारं विद्यान्न विद्यान्न रूपम विजि रूपवेद विद्याशबिजासीोताजिजासी विद्यातारं विद्यान्न कर्म विजि ज्यासीतर्ता दुखे विजिगात सुख दुखा विद्यान्नंदमती न प्रज प्रजातिजिजासीनंद सेते प्रजातिर्ज्ञाताजिजासीता विद्या मनो विजिग्यासीत मर विद्या सावा सा एता भूतमात्र प्रज्ञा मात्रा अधिभूत मात्रा ना प्रज्ञात्रा नूर्ण भूतमात्रु वाक्शक्ति को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए वरण वाणी को प्रेरित करने वाले आत्मा को जानना चाहिए गंध को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि गंध को ग्रहण करने वाले आत्मा को जानना चाहिए रूप को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए रूप के ज्ञाता साक्षी स्वरूप आत्मा को जानना चाहिए शब्द को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए शब्द श्रवण करने वाले आत्मा को जानने की इच्छा रखनी चाहिए अन्य रस के ज्ञान की कामना व्यर्थ है अन्य रस से ज्ञाता आत्मा को जानना चाहिए कर्म को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कर्म कर्ता रूप आत्मा को जानना चाहिए सुख दुख आदि के जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए सुख दुख के विशेषज्ञ साक्षी रूप आत्मा को जानना चाहिए आनंद रति एवं प्रजनन सामर्थ्य के जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए वरन आनंद रति एवं प्रजनन सामर्थ्य के जानकार आत्मतत्व को समझना चाहिए वितरण की क्रिया को समझने की इच्छा नहीं करनी चाहिए वितरण करने वाले साक्षी स्वरूप आत्मा को ही जानने का प्रयास करना चाहिए इसी तरह मन को भी जानने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए बल्कि मनन करने वाले आत्मा को ही जानना चाहिए इस प्रकार ये दस ही भूत मात्राएं, अर्थात नाम आदि विषय हैं जो प्रज्ञा में विद्यमान है एवं प्रज्ञा की भी दस मात्राएँ वाणी आदि इंद्रिय रूप हैं जो कि समस्त प्राणियों में विद्यमान है यदि ये प्रक्षात समस्त भूत मात्राएं न हो तो प्रज्ञा की मात्राएं भी स्थित नहीं रह सकती और यदि प्रज्ञा की मात्राएं न हो तो भूत मात्राएं भी स्थित नहीं रह सकती नजनंतरूपचन सिद्ध्येत नोए तथ स नेरर् न भावरा अर्ता मे वैता भूतमात्र प्रज्ञा स्र्ताज्ञात्रेता प्रज्ञात्ंदोजरो मृत न साधुना कर्मण भूया नो एव साधुना कलीजान एष है वैन साधु कर्म तम संयमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीषत एस हुए वैनम साधु कर्म कार्यतीत यमधोन्नीषत एस लोकपाल एस लोकाधिपति लोका सर्वे स सम आत्मे विद्याम आत्मेति विद्या इन दोनों में से किसी भी एक के माध्यम से किसी भी रूप विषय अथवा इंद्रिय की सिद्धि नहीं हो सकती है प्रज्ञा मात्रा और भूत मात्रा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है उसे इस तरह से जानना चाहिए जिस प्रकार रथ की नेमी अरों में और अरे रथ की नाभि के आश्रित रहते हैं उसी प्रकार ही ये समस्त भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्राओं में विद्यमान है एवं प्रज्ञा मात्राएं प्राण में स्थित है यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद स्वरूप अजर अमर है यह न तो अच्छे कर्म से वृद्धि को प्राप्त होता है और न ही बुरे कर्म से छोटा होता है यह प्राण एवं प्रज्ञा रूप चैतन्य युक्त पर ब्रह्म ये इस देहाभिमानी पुरुष से श्रेष्ठ कार्य करवाता है वह ऐसे श्रेष्ठ कृत्य उसी से करवाता है जिसे वह इन प्रत्यक्ष लोकों से ऊर्ध की तरफ ले जाना चाहता है और जिसे वह इन श्रेष्ठ लोकों की अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता है उससे अशुभ कार्य करवाता है यह आत्मा समस्त लोगों का अधिपति है एवं यही सभी का स्वामी है इन सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त वह प्राण ही आत्मा है ऐसा जानना चाहिए वह प्राण ही हमारा आत्मा है ऐसा जानना चाहिए वह प्राण ही हमारा आत्मा है ऐसा ही जानना चाहिए